कीड़ा और बेर एनी एप्पल फ़ील्ड। आर्थर एक कीड़ा था आर्थर काफी भूखा था वैसे आर्थर बहुत छोटा था लेकिन उसकी भूख बहुत बड़ी थी जब वो भोजन की तलाश में निकला तो उसे एक बड़ा रशदार बेर मिला वो बेर इतना बड़ा था कि आर्थर खुद को हाथी के बगल में एक चूहे जैसा महसूस कर रहा था आर्थर ने गहरी सांस ली और बेर को जोर से धक्का मारा उससे बेर कुछ आगे आया आर्थर ने फिर से धक्का दिया फिर बेर गोल होने के कारण जमीन पर लुढ़कने लगा वाह भाई वाह आर्थर ने कहा एक बार जब यह पैर घर पहुंचेगा फिर मैं इसे एक, एक सप्ताह तक खाऊंगा फिर आर्थर ने एक और धक्का दिया और बैर तेजी से आगे को लुढ़का कभी कभी आर्थर को बैर के साथ बने रहने के लिए दौड़ना पड़ता लेकिन कभी कभी बैर धीमे हो जाता और आर्थर को उसे आगे लुढ़काने के लिए फिर एक और धक्का देना पड़ता आगे जहाँ आर्थर नहीं देख सकता था वहाँ जमीन पर एक टहनी पड़ी थी में लंबे लंबे काटे थे फिर आर्थर का बेर एक काटे से जाकर टकराया और काटे में फसकर एकदम ने बहुत दिया, लेकिन बेर बिल्कुल नहीं हिला लेकिन बेर टस से मस नहीं हुआ। मुझे और अधिक प्रयास करना चाहिए आर्थर ने खुद से कहा झुका और उसने पूरा दम लगाकर सिर से धक्का दिया बेर फिर भी नहीं हिलार आर, ने अपने कंधे से धक्का दिया बेर फिर भी नहीं हिला आर्थर ने अपने पैरों को जमीन में खोदा फिर वो पूरी तरह से झुका इस बार उसने अपनी पीठ से धक्का दिया पर बेर तस मस नहीं हुआ उसके बाद आर्थर ने बेर को धक्का देना बंद कर दिया और पीछे हटा और उसने बेर को संभालकर देखा अब मैं क्या करूं? उसने कहा तब आर्थर के दिमाग में एक विचार आया वो बेर, वो बेर के दूसरी तरफ गया और उसने उल्टी ओर से बेर को धक्का दिया मैंने धक्के की दिशा बदली फिर आर्थर मुस्कुराया और उसने एक गाना गुनगुनाया फिर वो बेर को टहनी के चारों ओर घुमाकर अपने घर ले गया अब आर्थर के पास एक हफ्ते का खाना था क्षमा